संयोग का निर्भर चल रहा है चल रहा था पंक्ति में कहा था आत्मा आकाशन ना तो आकाश ने न संयुक्त है द्रव्यवाद ऐसे कुछ लोगों ने की थी उसके विरुद्ध में हम कह रहे हैं नहीं नहीं आत्मा आकाश संयुक्त नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता अमूर्तवा है रूप के समान रूप भी अमूर्त है रूप का किसके साथ संयोग नहीं माना जा सकता और कोई कह नचात्र आद्रव्यो उपाधि आद्रव्यो उपाधि नहीं दे सकती आप कि आकाश है ना हमारा साध्य है, है। साथ्य का विशेषण है आकाश है उस आकाश में आद्रव्य क्या तो विशेषण मैंने जिसे कहते नचात्र आकाशे तद साध्य अव्यापक न कुछ गलत छपिए सपक्ष करके साध्य अव्यापक आकाश में रही है रूपा आकाश रूपी अधिकरण में यह साध्य का अव्यापक हो जाता है आश्रय नाशाप ध्यान चाशा आप कहते हैं ये जो संयोग है इसका नाश होता कैसे नाश होता है दो तरीके से नाश तो हो है एक विभाग नामक गुण से इसका नाश हो जाएगा विभाग का नाम संयोग विभाग और दूसरा आश्रय नाश्वी नष्ट हो जाएगा जब आश्रय नष्ट होगा तो संयोग इसे दो से विभाग और आश्रय नाशाग ना आश्रय नाश अभ्यामें संयोग से नाश से संयोग का नाश हो आश्रय नाश उत्तर संयोगाभ्यांश विभागा नाश और आश्रय का नाश और उत्तर संयोग का नाश हो जाए तो फिर विभाग का नाश हो जाता है उत्तर संयोग का नाश होने से वो विभाग का नाश हो जाता है उत्तर संयोग से विभाग का नाश होता है समझना चाहिए आश्रय नाश से भी विभाग का नाश हो जाएगा और उत्तर देश संयोग का नाश से भी विभाग का नाश हो जाएगा दोनों तरीके से बोल दिया जानो बोझ करके ये विभाग का विचार विभाग में बोलना चाहिए तो यह बोल रहे हैं कह दिया विपरीत दोनों है ना एक बात दोनों में समान है वो आश्रय नाश से नाश और दूसरे में विभाग के द्वारा भी संयोग का नाश होता है इन संयोग के द्वारा विभाग का जो नाश होता है तो कोई भी संयोग से नहीं होता उत्तर संयोग से ही विभाग का नाश होता है क्योंकि पूर्व संयोग का नाश कर दिया था विभाग ने होता क्या है एक संयोग था मान लो पहले से उसको नाश किया विभाग ने है और वो विभाग का नष्ट होता है जब उसका उत्तर में बिना संयोग हो जाए संयोग सामान्य जो है विभाग का नाशक नहीं है किल उत्तर उत्तर संयोग जो होता है वो पूर्व पूर्व विभाग के प्रति नाशक बनते हैं संयोग से आश्रय नाश विभागाभ्याम एवं नाश और संयोग जो है आश्रय नाश और विभाग नाश के द्वारा ही नाश होता है ऐसे मत कि उत्तर विभाग से नाश होगा जैसे ना उत्तर संयोग से विभाग से का नाश इससे से से ना ना और, ना तो तो ना और मन परमाणु और आकाश का संयोग है परमाणु का आकाश के साथ संयोग परमाणु तो मूर्त है वो इस आकाश कर सकते हैं इन जब करेंगे वह संयोग नित्य हो होगा क्या नित्य होगा जो परमाणु भी नित्य है आकाश भी नित्य है अतः संयोग भी नित्य ही रहेगा तो कई कारण परमाणु आकाश और आश्रय नाश के द्वारा नाशत्व संभव नहीं है क्योंकि उनमें से दोनों में से कोई भी आश्रय का नाश होगा नहीं ना आकाश का नाश हो रहा ना परमाणु का नाश इसलिए आश्रय नाश के द्वारा नाशत रूप संयोग का नाश है वो नहीं हो सकेगा और के द्वारा जो संयोग का नाश हो जाएगा कैसे होगी देश को लेकर के काल को लेकर के ये तो देशावच्छिन्न आकाश परमाणु का संयोग है और उसका नाश हो जाएगा कैसे विभाग हो जाएगी वो इस देश हाथ करे परमाणु उस देश में चला गया तो परमाणु मूर्त होने के नाते यदेशवच्छिन्न संयोग था तब देशावचिन क्या हो जाएगा संयोग का नाश हो जाता है तब जब वह परमाणु तब देश विभक्त तो ग्रलग हो है इसलिए कार्यक्रम आशय नाश नाश तो निषेध तो कर रहे हैं भाग के अंदर संयोगनाश को निषेध नहीं कर रहे हैं और सर्व मुक्ति पक्षी गुण प्रादुर्भावी दुर्घटना और दूसरा जो लोग मानते हैं सारी दुनिया के मान लो सब के सब के मुक्ति हो जाए तो संसारी नहीं रहेगा तो संयोग की चर्चा कहां से रह जाएगी जब सब मुक्त हो ही गए फिर किसके लिए संसार रहेगा किसके लिए रहा है नहीं तो संसारी नहीं है वही कह रहे हैं मुक्त पक्ष है जो विरोधी गुण प्रादुर्भावी समस्त जीवों की मुक्ति हो जाएगी ऐसे मत में जो है संयोग के विरोधी गुण कौन विरोधी गुण कौन ऐसे होगा विभाग उसका प्रादुर्भाव का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है अतः निमित्त नाश नाश्तम नाश अंगी कृत इसीलिए निमित्त का नाश से ही निमित्त गुण है उस में अधिक क्योंकि जब सकल लोगों की मुक्ति हो जाएगी जिस क्षण में उस क्षण में इन लोगों का संसार के जो बंधन में थे सभी के संसार के संयोग था उस संयोग का नाश कौन करेगा विभाग तो पैदा होगा नहीं विवाह पैदा किसके लिए पैदा होगा किसके विभाग रहेगा जब सब मुक्त हो ही गए उस क्षण की बात कर रहे हैं अंतिम क्षण जब सबके सब मुक्त हो रहे हैं उस क्षण में इन मुक्तों का जो पूर्व क्षण में विद्यमान संयोग था संसार के साथ उस संयोग का नाश कौन करेगा विभाग तो पैदा होगा नहीं विभाग तो पैदा होगा नहीं और आश्रय का नाश भी नहीं कर सकते आश्रय तो मुक्त हो रहा है आपका संसार से तो संयोग है ना आप तो मुक्त गए आश्रय का नाश क्या होगा ना आश्रय का नाश से नाश हो रहा है उस संयोग का ना ना ना ना ना न विभाग ही पैदा होगा क्योंकि उसके उत्तर क्षण में संसार है न आप है विवाहकार इसलिए कहते उस अंतिम जो संयोग का नाश होता अंतिम नाश संयोग का सब मुक्त हो जाते हैं जो उस मुक्त होने के लिए जो अंतिम संयोग का नाश था दुख संयोग का ही नाश मान लो कोई भी संयोग किस प्रकार दुख का ध्वंस है वो जो नाश होगा वो दुख का दुखों का नाश हो दुख संयोग का जो नाश है वो किससे होगा है अदृश से अध्य क्या निमित कारण इसे कहते हैं अतः निमित्त नाश नाशतम अंगीकृत उन लोगों के दृष्टिकोण से भाग उत्पन्न नहीं हो सकता है और आश्रय का नाश भी उस समय में नहीं हो सकता है अतएव उस संयोग का नाश अंत्य संयोग का जो नाश है वह निमित कारण दृष्टाधिक का नाश के द्वारा नाश मानना पड़ता है ठीक आप संयोग का लक्षण करते हैं संयोग नामक गुण क्या होता है आपने वहां कहा था संयुक्त द्वारा इतों संयोग कहते नहीं अनित्य संबंधा संयोगा। नित्य संबंधा है, अनित्य संबंधा संयोगा। संयोग का लक्षण अनित्य संबंध है अनित्य संबंध रूपा एक गुण विशेष है जो कि उस गुण का नाम है संयोग घट जनक तद अवय निष्ठ गुण तवांतर्जा संयोग समस्या फिर कह सकता है कोई समवाय को फिर गुणों में गिन लो अनित्य संबंध संयुक्त जिस गुण में आ गया नित्य संबंध का भी गुण में गिन लो क्या जैसे नित्य ज्ञान वगैरह में गुण है या नहीं गुण हो जाएगा अरे संबंधित तो तो लक्षण बनाना गुणों में ठीक नहीं संबंध घटित तो गुण का लक्षण बनाना उचित नहीं है ऐसा करने वाला दूसरा लक्षण बना रहे हैं घट का जनक जो कौन कपाल उनका पाल, उनका अवयव कौन है कपाल उनका पाल जो गुणत्व का अवान्तर जाति का नाम संयोग क्योंकि उसका कपाल के अंदर अनेकों तो तो तो है? कपार? कपार है गुण है पूरे चौदह गुण है तो उन चौदह गुणों में से प्रत्येक गुण की अवान्तर जाति वहां पर है रूपत्व रसत्व गंधत्व स्पर्शत्व है उसी प्रकार से संयुक्त जाति भी है अतएव अवंतर जाति से कौन सा लुढ़ूंगा मैं जाति तदवान कौन हो जाएगा संयोग लक्षण घट जाता है संयोग संयोग इस प्रकार से आत्म गुण का निरूपण कर, कर दिए और विभाग से निरूपण विभाग का निरूपण विभाग की सिद्धि के लिए पहले अनुमान प्रयोग कर रहे हैं कर्म संयोग में तिरिक्त असमय कारण कर्म जो होता है वह संयोग से भिन्न किसी ने किसी का असमय कारण का है वो तो किसका वस्तु क्या है हम जो सिद्ध करना चाहिए उसको लेंगे वहां विभाग संयोग से भिन्न विभाग का असमय कारण है ये सिद्ध हो जाएगा क्यों संयोग से भिन्न होता हुआ असमयकरण होने से कर्म क्या है संयोग से बिन कर्म एक पदार्थ है गुण है ना गुण से भिन्न पदार्थ है कर्म इसे कर्म में संयोग भिन्न रहेगा और कर्म असमय कारण है ही अतएव तारस हेतु उस कर्म में विद्यमान है और अतय साध्य विभाग की सिद्धि हो जाएगी दृष्टांत क्या दिया रूपवत रूप भी क्या है संयोग से बिन होता हुआ असमयकरण है ही कारणगत रूप कार्यगत रूप के प्रति होता है असमय कारण तम रूप में है और वहां पर क्या है संयोग से वितरिक वहां पर विभाग नहीं बोलेंगे का इनकी जितने महाविज्ञान मान इसको कहा जाता है दृष्टांत में अलग ढंग से घटाई जाती है पक्ष में अलग ढंग से घटाया जाता है नकर्मत्वोपाधि कदम कर अकर्मत्व को उपाधि बना दूंगा ऐसे भी कोई कहे नहीं हो सकता आकाश आदि कौन है आकाश के आकाश कभी किसका असम कारण होता है नहीं अतव देखो संयोग से भिन्न तो है समय कारण वह जो है कहा है? में? नहीं है तो अतएव संयुग व्यतिरिक्त वस्तु का असमय कारण रूपा है सात्य नहीं है आकाश में साध्य भाव का अधिकारण है उपाधि है और होना कैसे चाहिए साध्य व्याप्त होना चाहिए उपाधि अतएव यह अकर्मत्व उपाधि नहीं हो सकता क्योंकि आकाश काल दिग्ग यह सब क्या है किसी के भी असमय कारण नहीं होते हमेशा कौन होता है गुण और कर्म घटा घटाई रहे हो पक्ष में तब कहते हैं कि हम उसमें भी जो असमय कारण विशेषण अकर्मत्व में उपाधि में विशेषा असमय कारणत्व ये तो आकाश में नहीं रहेगा ना साध्य व्याप्त नहीं हुआ कि क्या है? संयोग भिन्न का होना अब हमने होगा उपाधि में भी तो दे दिया अब से कर्मत्व तो आकाश में नहीं रहा तो साध भी नहीं है उपाधि भी नहीं है तो साध नहीं रहा तो उपाधि बिल्कुल ठीक हो गया यदि विशेषण है तब केवल संयोग आरंभ करण संयोग विचारा कहते हैं कि संयोग आरंभक संयोग में संयोग व्यतिरिक्त नहीं रहा उसमें किसमें संयोग में साध्य का अभाव है वहां पर संयोग व्यतिरिक्त असमय तो कारणत्व नाम का चीज वो साध्यवान नहीं है क्योंकि संयोग ही है वो ये संयोग व्यतिरिक्त असमय तो कारणत्व संयोग में नहीं है साध्य नहीं है कि तो वहां आपका उपाधि है असमय कारणत्व सभी कर्मत्व उपाधि तो उस संयोग में चला गया संयोग विचारा तो कारण अकर्मत्व ये आपने दिया था वो हमने दिखा दिया केवल संयोग का आरंभ संयोग में व्यविचार हो जाता है केवल संयोग का आरंभक जो संयोग उसमें जो है वो व्यविचार है क्योंकि संयोग सामान्य उससे भी कौन हो गया विभाग आदि उस असम कारण कौन है कर्म और संयोग क्या है असमय कारण सुनाएगा तो विभाग का असम्य कारण संयोग है नहीं।, नहीं इसे करते केवल संयोग आरंभ आरम्भ के न संयोग विशेषण देने पर भी काम चलेगा नहीं और इतना ही नहीं फिर संयोग संयुक्त तो भी देते दे दे दे विशेषण फिर क्या हमारा हेतु में तुम्हारी उपाधि में अंतर क्या रह जाएगा हमारा हेतु क्या है संयोग वितरण सत्य असम कारणत्म है ना और आपने भी क्या कर दिया संयोग दे बोल रहे संयोग विशेषण है क्या उपाधि हो जाएगा आप संयोग असमिकुम्हारी उपाधि हमारे हेतु घटित हो गया हमारे पूरे हेतु को तुमने उपाधि में जोड़ दिया है पूरे हेतुत्व का जो विशेषण था वो पूरा ज्ञान हमारा हेतु है अति व्यर्थ विशेषण दोष हो इसलिए तीसरे उपाधि तो आप दे नहीं सकते नक्स संयोग व्यतिरिक्त असमय कारणत्वाद से असमय कारणत्व प्रत्येत यदि बाधित तो विषयत्व तो। अब दूसरा आदमी आता है कहता है यदि कहा जाए कि संयोग व्यतिरिक्त असमय कारणत्म आपने जो हेतु दिया वह हेतु बाधित है वह हेतु बाधित कैसे बायित हो जाएगा वो बाइक अनुष्ठान क्या है अनुष्ठान जब साध्य भाव को दूसरे प्रमाण से सिद्ध कर दिया जाए तो वहीत को कहा जाएगा। अब देखिए हम कैसे सिद्ध कर देंगे कि आपका क्या है संयोग भिन्न वस्तु के असमयकरण होना किसमें जा रहा था कर्म में हम सिद्ध कर रहे थे ताकि उसके माध्यम से हम वे भागो को सिद्ध कर सके संयोग से भिन्न वस्तु क्या आपने लिया विभाग उसका समय कारण आप लेना चाहते थे कहा कर्मों में यह बात हम अन्य प्रमाण सिद्ध करेंगे तभी तो बाधित होगा वो वही करें तो संयोग वितरित तो असमय कारणत्म आई थी संयोग तो असमय कारणत्म प्रदे थे उससे जो है संयोग सामान्य ही असमय कारण मालूम हो रहा है संयोग सामान्य असमय कारण से क्या असमय कारण पद सब क्या लेना चाहेंगे साध्य में भी असमय कारण शब्द आया है हेतु में भी असमय कारण शब्द आया है दोनों में क्या अंतर करना चाहेंगे आप? क्या आपका संयोग से भिन्न वस्तु का असमय कारण कहा आपने साध्य हेतु में क्या बोला संयोग व्यतिरिक्त असमय कारण दोनों जगह असमय कारण शब्द आ रहा है।, है या नहीं तो दोनों असम अंतर क्या कुछ अंतर होगा नहीं अंतर क्या अंतर यह है कहना है कि आपको कहना पड़ेगा साध्य में सं, सा, संयोग व्यतिरिक्त विभाग मात्र का समयकरण हम ढूंढ रहा हूं असमयकरण इंजन नहीं लेते सामान्य रूप नहीं कोई भी समय कारण ऐसा नहीं ले सकते ना कि वहां विशेष का असमयकरण लेना है कौन सा विशेष तत्व विभाग संयोग से भिन्न जो विभाग उसकी असमय कारण हमें ढूंढना है साध्य में और हेतु में असमय कारण सबसे क्या लेना पड़ेगा सर्वसामान्य असमय कारण आपने किस अति व्याप्ति हो रही थी इसका मतलब संयोग संयोग में क्योंकि आपने असमय कारण शक्ति किसको ले रहे थे हेतु में विद्यमान समय कारण सबसे आप संयोग को ले रहे थे और इस संयोग के अंतर्गत संयोग संयोग भी आता है अन्य तरह कर्म संयोग भी है संयोग-संयोग सामान्य संयोग संयोग में आ गया अतः उस संयोग संयोग में अत्य निर्वाण करने के लिए आपने क्या विशेषण दिया हेतु में संयोग व्यतिरिक्त सती उससे विशेषण को देखने से मालूम होता है हेतु में रहने वाला समय गणेश समय किसको लेना है संयोग को भी लेना पड़ेगा और साध्य कारण सबसे क्या सिद्ध होगा कर्म विभाग का असमयकरण सिद्ध होगा दोनों के नहीं हो गए कारण है वो विभाग का असमकरण पर कौन हो जाएगा वो कर्म हो जाएगा और ये तुम्हें रहना संयोग सामान्य को लेना तुम संयोग सामान्य को ले लोगे तो तीनों प्रकार संयोग आ जाएंगे तो संयोग संयोग में अत्य निवार करने के लिए विशेषण के हेतु में विशेषण को देखने से मालूम होता है साध्य में और हेतु में बहुत फर्क है नहीं तो एक जैसे दिखता है साध्य व्यतिरिक्त असम कारण यहां भी है वहां साध्य व्यरक कह रहे हो अतः संयोग से भिन्न संयोग से असमय कारणत्म प्रतिति भाई विषयतम इसलिए भाई विषयता आ जाएगी ऐसा नहीं कहना क्योंकि कौन बेरा है वेदांति आप ऐसा नहीं कह सकते अदर संयोग ही असमयकरण सिद्ध हो जाएगा सर्वत्र ऐसा जी कोई कहे कभी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा संयोग होता ठीक है संयोग में निवारण करने के लिए हमने सभी व्यरित तो भले ही दिया संयोग असमयकरण जो हेतु है वह सकल प्रकार के समयकरण में जाना है रूप में भी जाएगा रस में भी जाएगा गन्या भी जाएगा सभी में रूगा केवल संयोग में नहीं लेना है दोष नहीं रहेगा भगवत कर्मणा कर्म असमय कर्म कारणत्व क्योंकि आपके मत में तो एक कर्म दूसरे कर्म के वृद्धि असमय कारण भी होता है अतव संयोग नहीं जाएगा पक्ष में भी हेतु चला जाएगा क्योंकि संयोग असमकरण हेतु शब्द हेतु में असम्य सहयोग को ही लेंगे तो वह सहयोगत्व पक्ष में नहीं जाएगा पक्ष में हेतु का अभाव हो गया पक्ष में हेतु अभाव का मतलब दोष हो गया अत वो नहीं हो तब से वैशे क्या कह रहा है हेतु तो मेरे से, मुझे नहीं लेना है। भी लो, से कर्म भी लो रूप भी लो रस भी लो जो भी हो सारा लेना अत पक्ष में संयोग कारण तो कर्म हेतु कर्म रूप पक्ष में भी विद्यमान है अत बाष इसलिए अतः संयोग से बिन के असमय कांड कर सिद्ध करने में बात दोष ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि जो है आप वेदांत लोग जो है सामान्य असमय असमय संयोग की और नहीं कर सकते क्योंकि वेदांतियों के मत में एक कर्म के प्रति दूसरे कर्म को भी असमय कारण माना गया है इस असमय कारणत्व वेदांतों के दृष्टिकोण से भी केवल संयोग में ही नहीं किंतु कर्म में भी असमय कारणत्व तो चला जाता है प्रतमान सिद्ध सादिता फिर तो सिद्ध हो गया हम क्या लेंगे वहां संयोग से वितरित द्वितीय द्धिकर। कर्म द्वितीय कर्म का समय कौन कौन है प्रथम कर्म हो जाएगा तो हम वेदांति मत में जो स्वीकृत प्रथम कर्म उसी को आप सिद्ध कर रहे हो कर्म के प्रति कर्म समय कांड ही अनुमान से सिद्ध हो रहा है ये भाग अनुमान से सिद्ध नहीं हो रहा है अतः अनुमान कर्म को ही असमय कांड सिद्ध करने वाला चीज है ये भाग का समय सिद्ध नहीं करता है अतः सिर्फ शांत दोष वेदांति देता है तब का तथय नहीं हो सकता अंतिम जो कर्म है उसका समय कारण को दूसरा कर्म हो सकता है क्या अंतिम कर्म माल जा रहा है, है, है। असमकरण क्या होता है असमय कारण वहां प्रभु को मानना पड़ता है उस कर्म के प्रति कर्म असमय कारण नहीं है वो अंत्य कर्म उसको मंद गति बोलते है मंद गो तद अभा सिद्धेय है क्योंकि जहां अंतिम कर्म से पूर्व कर देश विभाग होकर ग्रामादी प्राप्त विदेश है अंतिम कर्म क्या है आपको पूर्वदेश देश हटा के उत्तर संयोग करा दिया है ना ये अंतिम कर्म है जो पूर्व संयोग के पैर था अब गांव में ऊपर रख दिया जब गाँव में पैर पड़ गया तो गाँव में मिल गया आपको प्राप्त हो चुका है आगे का कर्म तो होना नहीं और यह कर्म किसका समय कांड बनेगा अंत्य को पक्ष में रखूंगा वो किसी का समय कारण नहीं है फिर साथी जाएगा क्या उसमें है ना संयोग व्यतिरिक्त असमय कारण अंत्य रहेगा रहेगा प्रथम कर्म में तो जाएगा प्रथम कर्म द्वितीय कर्म के प्रति असमय द्वितीय कर्म तृतीय कर्म के प्रति असमय कारण इसे सकल पूर्व पूर्व कर्मों को पक्ष बना लोगे उत्तर उत्तर कर्म क्या हो जाएगा साथी कोटी में रहेगा तो संयोग से भिन्न कौन हो जाएगा उत्तर कर्म उसका समय कौन हो जाता है तो जब अंत कर्म को हम पक्ष बनाएंगे तो उसके उत्तर कोई कर्म है नहीं ना साध्य हमेशा क्या लिया आपने संयोग से भिन्न शब्द उत्तर कर्म को लिया और उसका समय कर्ण कौन हुआ पूर्व कर्म इससे साध्य संयोग उत्तर कर्म असमय कारण साध्य पक्ष में पूर्व कर्मों में आ जाता था लेकिन जब अंत्य कर्म लूंगा तो है नहीं तो संयोग से भिन्न उत्तर कर्म कहा लोग तो उत्तर कर्म औ उत्तर कर्म लेने लगते क्योंकि अंत्य कर्म क्या कोई उत्तर कर्म होता नहीं अभी उस अंत्यकर्म में संयोग से उत्तर कर्म असमय कारण साध्य नहीं रहेगा ये करें कि था थार्था थार्था है। इसे से उत्तर कर्मों को आप नहीं ले सकते भी भी क्या लिया था उत्तर कर्म नहीं ले सकते द्वितीय उत्तर कर्मों को संयोग से भिन्न शब्द लिए थे वो अब नहीं ले सकते लेना क्या पड़ेगा फिर अब विभाग को ही लेना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं तो विभाग का समय कारण कर्म सिद्ध हो गया तो हमारा पक्ष आ गया तवच संस्कार से आपके सिद्ध है यदि कोई कहे वह वेगा संस्कार थी ना वेगा संस्कार नष्ट हो गए जा रहे थे खटखट कर जा रहे थे वेगा नष्ट हुआ तो वो रुक गया जैसे बाण छोड़ा है कोई चीज छोड़ा फेंका गया होता है वेग समाप्त होता है तो वो खड़ा हो जाता है तो गाँव प्राप्त हो गई आप रुक गए क्यों वेग वेग समाप्त हो गया ऐसा अभी आप नहीं कह सकते क्योंकि आपके मत में वेग नाम का कोई संस्कार मानते नहीं है वैशेषिक नहीं है एक लोग तीन प्रकार के संस्कार माना संस्थापक भावना वेग है ना नही आप मानते नहीं इसे आप जवाब दे नहीं सकते संस्कार के द्वारा नष्ट हो गया अंतिम कर्म वेगा में अंतिम कर्म को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो गया सुंदर उपन्दर न्याय से ऐसा नहीं कर सकते क्यों आपके मत में संस्कार से प्रसिद्ध है अंत्य कर्मणा तो सेव क्या निर्णय है जो अंत्य कर्म कैसा है वो किसी अन्य कर्म से जन्य नहीं, नहीं है और अंत्य कर्म को ही हम अपने अनुमान में पक्ष बना रहे ममा मम अनुमान तो है पक्ष किंच नहीं अनुमान से तो मैंने कर दिया विभाग को इस अनुमान से बल्कि ताव विभागवार व्यवहार से भी इमो यही जो व्यवहार हो रहा है यह व्यवहार बिना किसी निमित्त का होता है क्या विभाग शब्द जो प्रयोग कर रहे हो वह कोई ना कोई कारण मानना ही पड़ेगा कि किसी भी शब्द प्रवृत्ति के प्रति निमित्त है द्रव्य गुण जाति कर्म यह सब निमित्त है ना द्रव्य गुण कर्म जाति इत्यादियों को क्या मानते है शब्द प्रवृत्ति के निमित्त और विभाग का प्रयोग हुआ और बिना निमित्त का प्रयोग हो जाए फिर तो सारा व्याकरण हो जाएगा अच्छा तो लोक में जो विभाग शब्द का व्यवहार कर रहे हैं है? जाति गुण क्रिया द्रव्य है ना उसमें गुण को ही निमित्त मानना पड़ेगा क्योंकि विभागों के द्रव्य नहीं बोलते घटो विभक्त होना घट में हम देख रहे विभाग को अति विभाग द्रव्य नहीं है हम घट में विभाग को देख रहे हैं अद घट क्या है घट को जानते ही हैं सभी और घट में, में विभाग को देख रहा हूं विभाग द्रविनी हो सकता है, है। नचसभाव निमित्ता और कहो नचासनिबंधना है नचासव निर्निबंधना बिना निमित्त का है ऐसा नहीं कहो निमित्त से ही हुआ है और निमित्त गुण या भी है कोई संयोग भाव का निमित्त मान लो विभाग का ये दोनों दोनों दोनों अलग अलग है विभक्त इस वार के प्रति इन दोनों का व्यवहार संयोग नहीं है का अभाव पहला कौन करता है विभाग हुए विना हो जाएगा क्या क्योंकि संसार में क्या देखा जाता है संयुक्त वस्तुओं को विभाग किया जाता है ने संयोग के नाशक, संयोग का जनक है विभाग। विभाग का, के लिए का भाव भाव जनक विभाग। विभाग व्यवहार के के के कारण बनेगा क्या? पिता जन प्रति पुत्र कारण है ये नहीं होता पुत्र के जन के प्रति पिता कारण होता है ना उल्टा थोड़े पिता पैदा क्यों हुआ क्योंकि बेटा पैदा हुआ था <laughs> बेटा पैदा इसलिए क्योंकि पहले से पिता पैदा था ये कहना चाहिए इसीलिए कहते हैं कि संयोग भाव पहला है कि विभाग पहला विचार करके देखो तब सिद्धांत जी का कहना है संयोग पहले रहता है और उसका नाश करेंगे तब विभाग स्वयं भाव आएगा जब स्वयं तब आएगा ना जब संयोग का ना, नाश हो और स्वयं नाश कौन करेगा विभाग करेगा इसे विभाग पहले आएगा बाद ना संयोग थी तो संयोग का आपने विभाग किया तो संयोग भाव उत्पन्न होगा संयोग है दादाजी विभाग पिताजी संयोग भाव बेटा हो ना इधर से विक्रम छयोग भाव को आप विभाग शब्द के प्रयोग के प्रतिनिमित नहीं मान सकते क्योंकि जो है विभाग जो है बल्कि उल्टा संयोगा भाव की उत्पत्ति में जन के कारण तो कर संयोग कारण है कारण तो संयोग नाश उल्टा भाग कारण बनता है संयोग नाश को तुम कर्म से कर देंगे संयोग का नाश विभाग से क्यों करना कर्म से कर हम फाड़ रहे हैं हमारे कर्म से विभाग हुआ है तो संयोग का नाश हमने किया कर्म से और संयोग का संयोग था उसको कर्म सामने संयोग का नाश किया उस संयोग नाश में विभाग संघ का व्यवहार हो गया ऐसा मान लो आप संयोग विभाग संयोग का ये क्रम मान रहे हैं ना वो नहीं नहीं संयोग कर्म और संयोगा भाव और उस संयोगा भाव में विभाग श का व्यवहार ऐसा मान लीजिए ये पूर्व पक्षी कहता है वैशेषिक और न्याय को कहना है संयोग रहता है संयोग कभी क्या करना पड़ता है विभाग करनी पड़ती है उसका नाशक गुण विभाग होगा और वह विभाग की वजह से संयोग का भाव का व्यवहार हो जाता है हम उल्टा करें पूर्व पक्ष का कहते नहीं नहीं संयोग था ये हम मानते पहले दादा के विषय कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है बाप बेटे को कौन किसको मांगा नहीं चल रहा है संयोग है इसे कोई संशय नहीं लेकिन उसको नाश करने के लिए विभाग जरूरत है ये कर्म जरूरत लड़ा है लड़ाई है वैश्विक न्याय कहते संयोग नाश कौन करेगा विभाग करेगा और वेदांति कहता है नहीं संयोग का नाश करेगा कर्म तब जब चाहे विभाग नाश करे चाहे कर्म नाश करे, होने पोता तो पोता ही है संयोग भाव ही है। लेकिन अब विचार है उस संयोग भाव में विभाग शख व्यवहार हो रहा है वेदांति पक्ष है और दूसरे नहीं संयोग भाव विभाग का कार्य है नहीं है कर्मशिष्य कहना विभाग का कार्य संयोगा भाव है परस्पर निमित्त निमित निमित्त भाव नहीं है संयोग भाव विभाग शब्द के प्रति निमित्त नहीं है क्यों जन्य जनक भाव से निमित्त निमित्त भाव और इनका कहना है नहीं संयोगा भाव कर्म से जन्य होने के नाते संयोगा भाव में ही हम विभाग शब्द संयोगा भाव बोलो विभाग पर्यावाची है वेदांत के अनुसार दोनों पर्यावाची मान लो अलो गुण मानने की जरूरत नहीं है तो से कहता है नहीं नहीं कहता है, है संयोग आदि से ही हमने नाश्ट किया ना रूपंश प्रसादियों में देखा गया कोई भी गुण हो वो कर्म से नष्ट नहीं होता बल्कि उत्तरो गुण को पूर्व -पूर गुण नष्ट करके पूर्व पूर्व गुण को उत्तर-उत्तर गुण नष्ट करके ही उत्पन्न होता है जैसे पूर्व-उत्तर गुणों में उत्पाद उत्पादक भाव रहता है नाश नाशक भाव रहता है जैसे आपके मन में घटक संयोग होकर आत्मा में घट पैदा हुआ वो घटगन कब नष्ट होगा जब उसके उत्तर काल से आत्मा में पटक ज्ञान होगा ये नहीं घट को नष्ट को कर्म करना पड़ेगा नहीं पटक ज्ञान होते ही घटगन अपने आप जब पटक ज्ञान होने के लिए शुरू होता है उतने में ही घटगन छूट जाता है घट ज्ञान के और पट ज्ञान करने के लिए आप पट के सब चुप करोगे जैसे ही वो पढ़ ज्ञान हो, हो चाहे कोई भी चीज कोई भी गुण हो ये उत्तरोत्तर गुण क्या करता है पूर्व पूर्व गुण को नष्ट करके उत्पन्न होता है इसलिए गुणों के नाश के प्रति गुण ही कारण होता है स्विरोधी गुण ये छोटी हम तो ज्ञान का अधान दे रहे हैं घट ज्ञान पटकान ज्ञान हुआ तो उसकी इच्छा चाहिए ज्ञान नष्ट हो जाएगा कि दोनों गुण कैसे रहेंगे आत्मा में आत्मने संयोग से आत्मत्मा ज्ञान रहेगा या आत्म संयोग से आत्मा में इच्छा रही दो में एक ना जब इच्छा भी तो गुण पैदा होगी तो ज्ञान गुण नष्ट पड़ेगा इस तरीके से स्विरोधी गुण इसलिए हम क्या कहेंगे पूर्व गुण का नाश कौन होता है उसका विरोधी कोई ना कोई गुण पैदा हो जाए तो पूर्व गुण नष्ट हो जाता है इसलिए गुण का नाशक गुण ही है गुण का नाशक कर्म नहीं है इस तरह से खंडन कर दिया गुणा नाम कर्म विनाशकर्शना विप्रतिपन्न संयोगो न ना कर्म नाश्य गुण और अनुमान सिद्ध कर रहे हैं विवादास्पति संयोग है तो कैसा है कर्म के अंदर नाश योग्य नहीं है गुण होने के नाते संप्रतिपन्न रूप आदि के समान जिसे उभये स्वीकृत है वेदांत भी नहीं कहता है। हम रूपों को किसी क्रिया से नाश कर डालेंगे वेदांति भी नहीं कहेगा हम रूप को क्रिया से नाश करें कर्म से नाश कर देंगे ऐसा नहीं होगा इस स्वीकृत क्या है रूप वह कर्म से नाश्य नहीं है उसको दुष्टांत बना दिया निश्चित विभाग के द्वारा भी संयोग नहीं मांग वो अनुमान कर रहा है ठीक विपरीत आपने कहा विपरीत संयोग कर्मनाश नहीं है तो वेदांति कहता है तो विपरीत जो संयोग है वो विभाग के द्वारा भी करने योग्य नहीं है कर्म से नाश करने योग्य नहीं है तो विभाग से भी संयोग नष्ट नहीं होगा क्योंकि ये क्या आपका क्या आधार है कि ये निर्णय ले रहे हो संयोग के विरोधी गुण विभाग विरोधी गुण होना चाहिए ना विरोधी गुण ही आपके वैशे वेदांत पूछ रहा है उसे, भाई आपने विरोधी गुण जब होता है तो पूर्व गुण नष्ट होता है पूर्व विद्यमान जो गुण गौ यहाँ संयोग उसका नाश करने में विरोधी गुण को पैदा होना चाहिए और आपने को विभाग उसका विरोधी गुण है ये कौन तय कर रहा ये कैसे निर्णय होगा संयोग का विरोधी गुण विभाग ही है ये कौन एक हम कहते हैं विभाग उसका विरोधी गुण नहीं है अब तुम सिद्ध करो इसलिए वेदांति का अनुमान है यहाँ संयोग कैसा है विभाग नाश नहीं है तब सिद्धांत वैशिष्ट ऐसा मत कहो विभाग विनाशोपी न बहुत नाच्यस्मा देव प्रथम सारी दुनिया में बद प्रसिद्ध हम संयोग को विभाग से नष्ट कर देते हैं जो कहते ना देखो उन दोनों देशों में बड़ा सा मित्रता थी मैं संयोग था हमने उसे फूट डाल दिया फूट डालने का मतलब क्या थे? विभाग कर दिया मैंने तो संयोग को नाश कैसे किया विभाग से ही किया है ना फूट डाल के तो राज किया सारी दुनिया को अंग्रेजों ने जहां फूट डाला फूट डालने का मतलब क्या विभाग करना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उनका था फूट डालो और राज करो ये उनकी सिद्धांत थी कई लोग आजकल भी सभी जान के अनजान के करते ही हैं अब आश्रम में रहने वाले भी क्या देखता है अब हम कैसे कोठारी बने तो क्या करेंगे जो कोठारी उसके खिलाफ शिकायत कर देंगे उधर जाकर मंडलेश्वर से लड़ाई बढ़ा देंगे और वो टेंशनबाजी हो जाएगी उसको निकाल देंगे हम कोठारी बनी जाएंगे एक ना एक दिन फूट डाल राज करना आज भी साधुओं में भी चलता है सब जगह चल रहा है दो कह फूट डालेंगे तब तो तो ना अपना मजा आएगा अपना राज चलेगा ये हर जगह चलता है आदमी नहीं सोचता है कि हम अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए हम किस तरीके से दूसरे फूट डाल रहे हैं वो नहीं समझ पाते लेकिन कब ये रहे हैं सभी लोग अपने जिंदगी काट रहे हैं ऐसे ही काटेंगे इसे कहते हैं देखो तस्मा देव प्रदम प्रतियोगी सिद्धिया व्याप्त सिद्धे कि प्रतियोगी संयोग के विरोधी विभाग के सिद्ध न होने पर तब घट विभाग के सिद्ध नहीं हो सकता और ऐसे प्रतियोगी विरोधी प्रतियोग कौन है प्रतियोगी कौन सहयोग का इसका विरोधी विरोधी कौन है विभाग जब तक तो विभाग सिद्ध नहीं होगा तब संयोग नाश भी सिद्ध नहीं कर सकते आप और विभाग सिद्ध हो जाए तब तो हम कैसे कर सकते विभाग को संयोग नाश करते नहीं विवाह सिद्ध हो सकता है अन्य कोई तरीका नहीं है अधिकारिक कारण भाव के बिना विभाग के बिना सिद्ध नहीं कर सकते और विभाग को संयुक्त के बिना नहीं जा सकती विभाग की सिद्धि होने पर संयनाशक रूपी जो है नाशक तो नहीं उस विभाग को हम सिद्ध कर पाएंगे सिद्धौ सिने क्या सिद्ध विभाग सिद्ध हो वाग की सिद्धि होने पर तद विनाशक कल्पना तद मने संयोग विनाशकत्व भाग कल्पना से आग की कल्पना हो सकती है क्यों निष्कारण कार्य असिधे है क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य उत्पन्न ही नहीं होता है